इसके बाद तो थोड़ा सा साइंटिफिक सवाल है जो साइंटिस्टों से पूछना जाना चाहिए पर आपसे पूछ रहे हैं राहुल जी इंदौर से हाँ आपको क्या लगता है धरती कितने साल और चल सकती है राहुल भैया जब यदि आप इसी प्रकार जीते रहे जैसे जी रहे हो तो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं और यदि आप अपने जीने में कोई बदलाव करना चाहते हो न्यायपूर्वक जी सकते हो तो शायद बच जाए आप और हम लोग मिल कुछ काम करेंगे तो शायद बच जाए उस संभावना को नकारना भी नहीं चाहिए और बिना अपने प्रयास के संभावनाओं को देखना भी नहीं चाहिए हमारा प्रयास नहीं और संभावना दूसरों के बाहरों से ये तो चलने वाला नहीं है अगर आप चाहते हो कि धरती बचे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो सोचिए